माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम बोल माता आदि सत्य जग माते की आज शिव के आखिरी दिन यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों मां के भक्तों एवं शेर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ की जय देवाधिदेवों द्वारा पूजित अजन्मा अविनाशी जन जन की जननी माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा जिनकी एक कृपा एक दिव्य किरण उनकी एक दिव्य दृष्टि दानों को भी मानो बना देती है वह अजन्मा अविनाशी शक्ति जो अनंत लोकों की जननी है अनेकों ब्रह्मा विश्व महेशों की जननी है केवल एक ही जो अविनाशी सत्ता है वह माता आदि सत्य जगदम्बा जिनका हम आप सभी ईश्वर के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं चिंतन कर रहे हैं मेरे द्वारा आप लोगों को कल और परसों के चिंतनों में दिया गया कि आध्यात्म की प्रथम सीढ़ी यदि आप चढ़ना चाहते हैं तय करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मय को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ क्योंकि मैं शब्द से मैं का विस्तार नहीं होता क्योंकि मेरे द्वारा परफेक्ट कुछ मैं शब्द पर चिंतन दिया गया उस पर विवेचना करने के लिए अनेकों लोगों ने अपने विवेचना करके प्रकाशन शुरू कर दिया वो फिर भटक जाएंगे क्योंकि सूर्य को केवल सूर्य शब्द से संबोधित कर देने से सूर्य की विराटता की व्याख्या नहीं हो सकती चूंकि मैं एक संबोधन शब्द है उस विराट आत्म चेतना की जो परम विराट सत्ता का एक अंश है जिस तरह सूर्य को एक सूर्य शब्द से केवल हम संबोधन करते रहे सूर्य की कुछ भी व्याख्या कर दे सूर्य का नाम का सूर्य के कोई दूसरा नाम दे दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मगर जब सूर्य शब्द संबोधन किया जा रहा तो सूर्य की उस विराट सत्ता के बारे में कहा जा रहा जिस विराट सूर्य को हम देखते हैं जब समाज को ज्ञान कम था तो केवल सूर्य के प्रकाश को सूर्योदय हो गया दिन हो गया एक आम मनुष्य इतना ही समझता था और आगे कुछ ज्ञान हुआ तो सूर्य से लोग ताप लेने लगे कि अगर हमें ठंड लग रही है तो सूर्य के प्रकाश में हम खड़े हो जाएं तो हमारी ठंड कुछ दूर हो जाएगी और आगे जाने पर लोग सूर्य की उन्हीं किरणों से विद्युत का लाभ लेने लगे बल्ब जलाने लगे रोशनियां करने लगे सूर्य की तरंगों से नाना प्रकार के और कार्य किए जाने लगे और आने वाले भविष्य में तो मैं कह रहा हूं कि सूर्य का पांच प्रतिशत वर्तमान समाज को नहीं है आने वाले समय में विज्ञान ज्ञान तो उसका उपयोग कर रहा है ज्ञान तो सूर्य की साधना करके उस अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर रहा है इसके प्रमाण अतीत में हमारे ऋषि मुनियों ने दिए आने वाले समय में सूर्य की किरणों के माध्यम से असाध्य से असाध रोगों को निदान करने के रास्ते विज्ञान नि, निश्चित रूप से निकाल लेगा कि चंद्रमा की चांदनी से क्या हम लाभ ले सकते हैं सूर्य की रोशनी से केवल प्रकाश और बल्फ जनाने का कार्य ही नहीं हो सकता अलौकिक ईंधन का कार्य ही नहीं हो सकता सूर्य की गहराई सूर्य की दिव्यता क्या है इसको पांच प्रतिशत भी मानव वर्तमान में उपयोग नहीं कर पा रहा प्रकृति में बहुत कुछ भरा पड़ा है, है। प्रकट सत्ता हमारी, हमारी परीक्षा भी लेती है इन हर परिस्थितियों सम रहना चाहिए साधक वही होता है चूंकि मैंने जो साधक का परिचय दिया कि समाज के बीच जो मेरी बात मैं पर आ जाती है वह कहीं अहंकार से नहीं आती चूंकि मैंने बार बार कहा मेरे अंदर माँ के प्रति एक क्या तड़प है क्या मेरे अंदर भाव है मन के अंदर की निर्मलता है तो मैं कहूं कि मेरा मन निर्मल है तो यह भी समाज अहंकार के रूप में लेगा मगर मैंने कहा है कि 24 घंटे असंतुलन के वातावरण में रह करके भी एक पल एक क्षण मुझे लगता है अपने आप को पूर्ण एकाग्र करके उस प्रकृत सत्ता के चरणों के दर्शन प्राप्त करने में चूंकि तीन दिनों में मैं आप लोगों की भ्रांतियों को मिटाने का कार्य कर रहा हूं प्रश्न तो नान, नाना प्रकार के हैं प्रश्न तो अनेकों उठते रहेंगे और निश्चित है मैंने बार बार कहा है कि प्रश्न जितने आप लोगों के जिज्ञासापूर्ण उठें उन समस्त प्रश्नों का समाधान में समय के साथ कभी ना कभी देता चला जाऊंगा तो तो की जय जिज्ञासाएं जागृत करना चाहिए मगर तर्क और कुतर्क नहीं होना चाहिए सत्य को सत्य के रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए यह सोचना चाहिए कि जो कुछ चल रहा है या जो कुछ कहा जा रहा है मेरे द्वारा कहा जा रहा है वह सत्य होगा या असत्य होगा क्योंकि मैं केवल क्यों कहता मात्र नहीं हूं मैं अपने जीवन को उस रूप में ढालता हूं और उस रूप में ढालता हूं तो समाज के उसके प्रमाण भी देता हूं। मेरी जो चुनौती रखी गई थी सर्वप्रथम तो तीसरा दिन है मेरे और विचार है संगठनात्मक चिंतन है मगर पुणे इस कानपुर नगर का अगर नगर के निवासी इस नगर का गौरव चाहते हैं चूंकि इस औद्योगिक नगरी को मैं मामा नगरी बनाने का चिंतन संकल्प ले चुका हूं और भविष्य में मामा नगरी के नाम से पहचानी जाएगी कि कानपुर नगर में अधिक अधिक माँ के भक्त हैं की जय तो मैं चाहता तो यह चिंतन जाके दिल्ली में भी दे सकता था मैं चाहता तो अपने आश्रम में मध्य में चिंतन दे सकता था मगर मेरा जन्म उत्तर प्रदेश प्रांत में हुआ है मेरा जन्म यहाँ से हुआ है और यही से भी मैं अपनी आध्यात्मिक चुनौती भी पेश कर रहा हूँ अपेक्षा करता हूं बुद्धिजीवी समाज से अपेक्षा करता हूं मीडिया से कि मुझे अहंकारी मान करके मेरे अहंकार को तो तोड़ने वाला कोई व्यक्ति तो इस धरती पर पैदा करो हो सकता मैं अहंकारी हूं मैं भी जानना चाहता हूं क्योंकि मेरा अहंकार तो उस बिंदु तक है मैं समाज की बात नहीं कर रहा कि यदि माता भक्ति आदिशक्ति जगजन्य जगदमा में कोई शक्ति सामर्थ्य हो तो मुझे मेरी जो भक्ति माँ से जुड़ी हुई है मुझे मां अपने चौड़ों से अलग करके देखे क्योंकि अगर मैंने अपने अस्तित्व को मिटाया है अगर मुझ में कोई कमी रह गई है तो मैं एक पल भी मां से जुड़ा रहना भी नहीं चाहता चूंकि मैंने कभी कायर बन करके असमर्थ बन करके अपाहित बन करके माता आदि जगदम्बा से कोई आशीर्वाद मांगा भी नहीं मैंने हर पल यही मांगा है कि माँ मुझे वह मार्ग बताओ माँ मुझे वह ज्ञान दो जिस ज्ञान में चल करके वह तपस्या का मार्ग बताओ कठिन से कठिन क्यों न हो हजारों साल मुझे तपस्या क्यों न करना पड़ा हो मुझे वह मार्ग बताओ कि मैं वह पात्रता हासिल कर सकूँ और उस पात्रता का फल अगर मैं अधिकारी बनूं तभी मुझे वह अधिकार देना और अगर मेरी कुंडली चेतना माता आदि जगदम्बा की कृपा के बिना किसी भी मानव के पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो ही नहीं सकती और अगर उस बिंदु को मैंने हासिल किया है तो उस बिंदु के विषय में अगर मैं गर्व और गवर्नमेंट से कहूंगा नहीं तो मेरा जीवन ही बेकार होगा इस उत्तर प्रदेश के प्रांत से यह चुनौती विश्व आध्यात्मिक के लिए केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं जितने भी धर्म भूतल पर हैं, उन समस्त धर्मों के धर्माचारों को सम्मान आदर देता हुआ मैं अपनी चुनौती पेश करता हूं कानपुर नगर से कि मेरी चुनौती पहुंचाई जाए कि मेरी आध्यात्मिक साधनात्मक तब बल का सामना करने की सामर्थ्य भूतल में किसी भी मानव के पास है तो मेरा सामना करे भगवान की जाए कोई भी एक विश्व स्तर का ऐसा आयोजन कराया जाए जिसमें समस्त धर्मों के धर्माचारी इकट्ठे हों और मैं नहीं यही बुद्धिजीवी वर्ग का समाज यही मीडिया किसी दो प्रकार के एक समान कार्य लाकर के समाज के बीच रख दे एक नहीं तीन तीन, तीन चार चार कार्य रख दिए जाएं और देखें कि उन कार्यों को मैं कर गुजरता हूं या वह कर गुजरते हैं दूसरा एक परीक्षण का और रास्ता है विज्ञान के पास संसाधन है विज्ञान की बात करते हैं धर्माचार्य करते हैं योगाचार करते हैं योग और विज्ञान जोड़ने की बात करते हैं मैं कहता हूं समस्त योगाचारों धर्माचारों को पहले सोचना चाहिए तुम अपने आप को पहले विज्ञान की कसौटी में कसो फिर योग और धर्म को विज्ञान की कसौटी में कसना कि वास्तव में हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं हमने अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं या नहीं हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं हमने अपनी कुंडली चेतना को जागृत किया है कि नहीं हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं तो विज्ञान इसका परीक्षण कर सकता है और ऐसा आयोजन होना चाहिए क्योंकि वर्तमान में जिस तरह कलिकाल का भयावह वातावरण चारों तरफ अपना तांडव नृत्य कर रहा है अधर्मी अन्यायों का स्वराज फल रहा है राजनीति को प्रजातंत्र जिसे कहा जा रहा है वह अपराध तंत्रुंडो और माफियों का तंत्र बन करके रह गया है मंत्री हो मुख्यमंत्री हो धर्माचार्य हो योगाचार्य तो में भटकते चले जा रहे हैं, पतन के मार पे बढ़ते चले जा रहे हैं क्या कभी कोई नहीं रोकेगा इन्हें आप कहते क्या अनिता अन्याय धर्म चल रहा तो प्रकट सत्ता क्यों नहीं रोकती मैं कह रहा हूं प्रकट सत्ता ही रोक रही है इन शब्दों के माध्यम से प्रकट सत्ता ही चुनौती दे रही है इन शब्दों के माध्यम से भगवान ने की प्रगट सत्ता की चुनौती इस शरीर के माध्यम से समाज के बीच उपस्थित हुई है अगर किसी के पास सामर्थ्य है, तो चुनौती का सामना करें। अन्य चेतना तरेंगे मेरे भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य जो चंद चेतना फैला रहे हैं जगह जगह दुर्गा चालीसा आरती के माध्यम से उन अधर्मियों अन्यायियों के नीचे नीचे से धरातल खिफकते चले जाएंगे उन्हें पता ही न चलेगा कि हमारा धरातल कब खिसक गया मैं कोई बात अपनी गर्भ और घमंड से नहीं कह रहा मेरे मैं शब्द में भी व्याख्या करना शुरू कर दी गई मैं मैं शब्द की बात कह रहा हूं कि मैं के जिस तरह मनुष्य अपने मस्तिष्क का 10 प्रतिशत भी उपयोग नहीं कर पाता बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दस पंद्रह से ज्यादा अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाते और भौतिक जगत में भौतिक प्रवाह भी हम कोई भी जाए चाहे वैज्ञानिक हो चाहे डॉक्टर हो वह चाहे तो भी अपने पूर्ण मस्तिष्क का ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकता पूर्ण मस्तिष्क का ज्ञान केवल एक योगी प्राप्त कर सकता है जो हमारा पूर्णत स्वरूप तो क्या है एक व्यक्ति दस कदम छलांग लगा पाता है वही जो एक दूसरा अभ्यास करता है वो पंद्रह पंद्रह बीस बीस फीट छलांग लगा लेता है ऊंचाई में जंप कर लेता है तो मानो की क्षमता क्या है आखिर समाज बताएगा अगर मैं अहंकारी हूं मैं कह रहा हूं मानो की अलौकिक क्षमता है तो समाज बताएगा कि मानव की या तो क्षमता को बांध देगा इससे ज्यादा ऊपर मानव की क्षमता है ही नहीं तो फिर ऊंच नीच कार्य करने की क्षमता किसी के शरीर में ज्यादा क्षमता है किसी के शरीर में कम क्षमता है यह भेद, भेद क्यों है क्या इस पर विचार समाज कभी नहीं करेगा अब क्या अनिच अन्याय पढ़ते फलते फूलते चले जाएंगे इनमें क्या रोक कभी नहीं लगे लगेगी लगेगी और अवश्य लगेगी रावण का भी अहिंकार टूटा है बड़े बड़े आतकाई बड़े बड़े राक्षस बड़े बड़े दानों पैदा हुए समाज में वो सभी उनका अस्तित्व मिटा है उन्होंने देवत्व को भी ललकारा है देवत्व को भी चुनौती दी है मगर आने वाले समय में उस चीज के प्रमाण मिले हैं कि देवत्व तो सदैव विजयी हुआ है सत्य सजय सदैव विजयी हुआ है असत्य तो सदैव छुकराया गया है चतुर्व भगवान की जय और वर्तमान में भी वह मंथन होना है समाज के बीच की अनेकों हजारों लाखों जो धर्माचार भगव्य वस्त्र धारी उन भगत वस्त्र के पास क्या कोई शक्ति सामर्थ्य है उन्होंने अपने इष्टों को देखा है अनेकों कथोवाचक जिनका प्रारंभ ही मैं का समाज का बार बार दिशाओं में मात्र खींचना चाहता हूं कि हम उनका आदर मान सम्मान करते हैं उनके चढ़ों में अपना सिर्फ झुकाते हैं उनके चढ़ों में अपना अस्तित्व झुकाते हैं उनके चढ़ों का पूजन उस भाव से करते हैं कि उनके चढ़ों में समस्त तीर्थों का वास है तो क्या अधर्मी अन्यायियों के सामने हमारे बहन बेटियां सर झुकाती रहेंगी क्या कभी नहीं निकल के आएगा कि उनमें सत्य है नहीं सत्य हर काल में रहता है और सत्य को तलाशना भी चाहिए समाज को अगर सत्य को समाज तलाश लेगा तो सत्य के मार्ग मार्गदर्शन में चलेगा तो कलिगाल का भयावह हुआ तो और कम से कम में हटता चला जाएगा धन बल से कभी सत्य को खरीदा नहीं जा सकता मैंने पूर्व चिंतन दिया था कि मैं अगर चाहता तो अब तक अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर, कर सकता था जिस तरह के मैंने कार्य मैंने कहा मैं किसी को जीवन दान दे सकता हूं कल मैंने परमाण सामने खड़ा करा के व्यक्ति को दिया था कि जिसे डॉक्टरों ने ग्लूकोस वगैरह निकाल कर दिया था कि अब इसको जीवित नहीं किया जा सकता साफ दब चुकी है उसको मैंने अज्ञा चक्र के स्पर्श माध्यम से जीवन दान दिया था इस तरह की एक घटना नहीं है कम से कम मैं पचासों घटना यहां उपस्थित कर सकता हूँ अनेकों लोगों को लोगो असाध से असाद रोगों से लाभ दिया गया है मगर मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है क्यों लिए अनुभूतियों के लिए तुम्हारी आस्था चिंतन तुम्हारे जीवन का हर क्रम बरकरार रहे मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं आए दिन पानी रोकूंगा और आए दिन पानी बरसाऊंगा मगर मेरी शक्ति सामर्थ्य रूप में भी देखना है तो जहां पे वैज्ञानिक कहते हैं कि हाँ वर्षा नहीं हो सकती मैं अपने एक यज्ञ के अनुष्ठान के अंतर्गत बारिश वहां करा सकता हूं और, और चलती, चलती हुई भीफड़ बरसात को भी रोक, रोक सकता हूँ मगर मेरे जीवन का यह जीवन की पूर्णता होती है यही तो जीवन की साधक की तृप्ति होती है और फिर ये तो अनेकों समाज में लोग है अंगूर मिल नहीं रहे तो अंगूर खट्टे मैं अगर त्याग बैराग्य का जीवन जीता हूँ अगर मैं अगर मैं चाहता तो करोड़ों अरबों की संपत्ति का वैभवशाली जीवन जी रहा होता मगर मेरे आश्रम में आकर के देखो उस आश्रम में दुर्गा चालीफा का पाठ अखंड चला चुके मैं जानता हूं कि भवनों से कोई चेतना तरंगे नहीं निकलती चेतना तरंगे निकलती हमारे कर्म पक्ष और प्रगट सत्ता के साथ जो हमारा संबंध जुड़ा रहता है। चालीफा पाठ छोटे भवन में पिछले दस वर्षों से अखंड दुर्गा चालीफा का पाठ चल रहा है समाज कल्याण के लिए जनहित के लिए माँ की अखंड जो तु जलती रहती है इसीलिए मैं समाज कहता हूँ जो मैं करता हूँ वह समाज कहता हूँ तुम भी अपने घर में कुछ न करो तो कम से कम एक दुर्गा चालीफा का पाठ नित्य करो तुम्हें अपने दुर्गा चालीफा का पाठ का भी लाभ मिलेगा और उस दिव्य स्थल का भी कथाएं सुनते हो भागवत सुनते हो पुराण सुनते हो, हो मैं किसी धर्म ग्रंथों का अनादर नहीं करता मगर पूर्व में मेरे द्वारा कहा था कुछ मैं आवश्यकता है इस कार्यकाल में कि उन धर्म ग्रंथों को समेट करके कुछ मैं के लिए रख दिया जाए और आत्म ग्रंथ का अध्ययन किया जाए चूंकि इन धर्म ग्रंथों ने धर्म ग्रंथों की तो अपनी पात्रता है मगर इन धर्म ग्रंथों को रट्टु तैयार तो तरह पढ़ने वालों ने आज तक समाज को दिया क्या है उन्होंने आप पे दक्षिणा ली उनका वैभव तो पनपता फूलता चला गया और आप एक कान फे सुनते हैं दूसरे कान फे निकल जाते हैं कुछ क्षेत्र के लिए भाव पक्ष आपके अंदर जागृत होता है इसलिए उन कथो ने इतना उन धर्म को भटका कर के रख दिया है क्या हमारा धर्म समाज के मर्दों को नामर्द बनाना चाहता है महिलाओं के अंदर की शक्ति को छीण करना चाहता है यह शक्ति जागृत कैसे होगी क्या इसी तरह कहानियों और किस्सों से इसी तरह राधा बन बनकर के नाचने से मेरे चिंतन उस दिशा में बार बार इसी जाते हैं कि किसे हमारा समाज का कल्याण नहीं होगा समाज का कल्याण होगा कि हम पुनः अतीत की ओर देखें कि हमारे ऋषियों में नए स्वर्ग की रचना करने के सामर्थ्य थी दिव्य अस्त्रों से लाइफ रहते थे उन्होंने ही तो राम को दिव्यास्त्र दिए कृष्ण को वह ज्ञान दिया राम की चेतना को जागृत की कृष्ण की चेतना को जागृत की योगियों के योग पास अलौकिक क्षमता होती है मेरे लिए नाम का शब्द नहीं है मगर इसका तात्पर्य की है। ये मेरे का आनंद है इसलिए मैं कह रहा हूं कि करोड़ों अरबों की, करोड़ो, की संपदा से ठोकर मार देने के बराबर है लोगों के अंदर कई बार चिंतन आ जाते हैं कहीं गुरुदेव जी कोई चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते अरे भूतल पर ऐसा कौन सा पद है जो उस माता भक्ति आदि जन जगदंबा की चौड़ों की कृपा से तुलना की जा सके इस तरह के अनेकों ब्रह्मांडों का पद भी मुझे दे दिया जाए तो पैर से ठोकर मार देने के बराबर है धर्म और राजनीति को जोड़ने की बात कह रहा हूं वह इसलिए जितने राजनेता हमारे भटक रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं उस ज्ञान की कमी है मैं राजनेता और बुराई इसलिए नहीं कर रहा मुझसे भी मंत्री जुड़े हैं विधायक जुड़े हैं सांसद जुड़े हैं मेरे शिष्य हैं मीडिया क्षेत्र के लोग मेरे न्यायपालिका के लोग मेरे शिष्य हैं और यहाँ पर बैठे में अगर चाहता तो खड़ा करा करा के एक, एक, एक मल्यालय तो मगर क्या उस वैभव से तुम मेरी बात को मानोगे क्या मैं दस लोगों तो से अपना अगर मल्याल पर कराऊंगा तो उससे तुम्हारे गुरु का मान सम्मान बढ़ेगा मेरे हर कार्य करने के तरीके अलग है इसलिए समाज कई बार कहने लगता है ये गुरुदेव जी तो दूसरे प्रकार के उल्टा समाज खड़ा हो अगर मुझे उल्टा देख रहा तो यह तो दुर्भाग्य उनका है अगर उल्लू दिन में नहीं देख पाता तो यह दोस्त सूर्य का नहीं मुझे सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं मगर किसी भी व्यक्ति को मैंने कभी धन की कामना से नहीं जोड़ा मुझे जुड़े हुए अनेक लोग चाहे जानते हैं कि मुझे पता भी चल जाता कि वो किसी कार में सहयोग करने में जरा न्यूनता बनत रहे तो मैं तत्काल उसको ठुकरा देता हूं क्योंकि मैंने, मैंने कहा है जिस चीज को मैं आप लोगों को कह रहा हूं तो, कि कुछ त्याग करो तकलीफों और संघर्षों को सहलो मगर अनित न्याय अधर्म से समझौता मत करो धीरे धीरे कंट्रोल करो उसी दिशा मैंने भी जीवन को ढाला है मैंने भी अपना बचपन गुजारा है मैंने भी अपनी युवा अवस्था गुजारी है मैं भी चाहता तो मेरे अंदर वही हो कामना होती मगर अगर मैं धन कुछ इकट्ठा भी करता था अपने कर्म बल के माध्यम से तो केवल मात्र इसलिए कि पैसा कुछ इकट्ठा हो जाएगा मैं पुनः एक बार बैठ बैठकर साधना कर लूंगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि चौदह वर्ष के बाद से अगर मैंने कुछ जीवन ने साधना अनुष्ठान किए हैं तो कभी मेरे ऊपर न परिवार का कर्ज रहा है न समाज का कर्ज रहा है आज भी अगर जीवन जीता हूं तो अपना भोजन अपना वाहन अपने रहने का अपने परिवार का जीवोपार्जन अपने कर्म से उपार्जित धन से करता हूं ना कि लोगों के दान से करता हूं आप देखें कथावाचकों के उनके चेहरों को देखें गाल चढ़े होंगे चेहरे चमक रहे होंगे चेहरे चमटा लेंगे आप यहां कथा सुनाने आएंगे दस दिन में मोटे तगड़े होके जाएंगे दो चार किलो वजन उनका बढ़ जाए विज्ञान शोध करके देखें, मैं भी समाज के बीच आता हूं मैं तो किसी से मिलता भी नहीं तनाव भी नहीं मेरे पूछे रहता क्योंकि मैंने कहा मैं कितना तनाव मुक्त रह रहा हूँ इसको पास हुए मस्जिदी यहाँ लगा के मस्जिद को देख सकते हैं कि गुरुदेव जी चिंतन देने एक बार अगर एक पल में अपने यहाँ बैठते हैं ध्यान केंद्र में चले जाते हैं स्व वासन में चले जाते हैं अपने सूक्ष्म में चले जाते हैं तो उनका मन कितना एकाग्र रहता है